युवकों के प्रति वेदांत का उद्देश्य इसी से जाना जाता है कि जिस विषय की ओर उनकी अभिरुचि है उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे संसार की अन्यन्या जातियों के समान ही उत्सुक रहते हैं और वह विषय है धर्म जो भारतवासियों की मूल अभिरुचि का एकमात्र विषय है मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूँ कि किसी जाति की जीवन शक्ति का राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक आदर्श पर परंतु अच्छा हो या बुरा हमारी जाति की जीवन शक्ति धर्म में ही केंद्रीभूत है तुम इसे बदल नहीं सकते न तो इसे विनष्ट कर सकते हो और न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज को ही रख सकते हो तुम किसी विशाल उगते हुए वृक्ष को एक भूमि से दूसरी पर स्थानांतरित नहीं कर सकते और न शीघ्र ही वहाँ जड़े पकड़ सकता है भला हो या बुरा भारत में हजारों वर्ष से धार्मिक आदर्श की धारा प्रवाहित हो रही है भला हो या बुरा भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से बीस सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है भला हो या बुरा हम सभी हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं यहाँ तक कि अब हमारे रक्त में ही मिल गया है हमारे रोम रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है वह हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवन शक्ति बन गया है क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को जिसे उसने हजारों वर्ष में अपने लिए तैयार किया है भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहाँ से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो यदि ऐसा होना संभव ही हो तो भी यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्म में जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी नवीन मार्ग का प्रारंभ कर सके जिस रास्ते में बाधाएँ कम हैं उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही स्वल्पतम बाधा वाला मार्ग है धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का भी मार्ग यही है